पुराण संहिता गौतम अत्रि विश्वामित्र अंगिरा और ये वर्णों के क्रमशः ऋषि माने छंद है। हैं इंद्र रुद्र विष्णु ब्रह्मा और ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता है वरान मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के पांचों मुख इन, नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान है पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है दूसरा और चौथा भी उदात्त ही है पांचवा स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने शैव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है नकार सिर कहा गया है मकार शिखा है शिव कवच है व नेत्र है और यकार अस्त्र है इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थंत रूप के साथ क्रमशः नमः नम स्वाहाठ हुम वोषठ और फट जोड़ने से अंगनस होता है अगनियास वाक्य का प्रयोग यूँ समझना चाहिए ओम ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा ओम मम शिखाए वसठ ओं शिम कौचाय हुम ओम, ओम वाम नेतात्राय वोषठ ओं यम अस्त्रय फट हृदयादिष है इसी तरह करन्यास का प्रयोग है यथा ओम ओं ओम अंगुष्ठाभ्या ओं नम तर्जनीभ्याम नम ओं वम मध्यमाभ्या ओं श्री अनामिकाभ्या नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्या ओं जम करपृष्टाभ्या निर्योग में जो ऋषि आदि आए हैं उनका न्यास इस प्रकार समझना चाहिए ओं वाम देवर्ष नम पक्ति पंक्ति नमः मुखे मुख थिवदेवताये नमः हृदय मम बीजा नमः कुइये जम शक्त नम पादयो वाम नमः नम लाभ नमः सर्वांगे देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है उस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण य है उसे बारहवें स्वर से विभूषित किया जाता है अर्थात नमः शिवाय के स्थान पर नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जप और होम आदि करें मन आदि के भेद से यह पूजन तीन प्रकार का होता है मानसिक वाचिक और शारीरिक देवी जिसकी जैसी समझ हो जिसे जितना समय मिल सके जिसकी जैसी बुद्धि शक्ति संपत्ति उत्साह, एवं योग्यता और प्रीति हो उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी सुंदरी मुझमें मन लगाकर जो कुछ क्रम या विद्युत क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ जिसके बिना मंत्र जब निष्फल होता है और जिसके होने से जब कर्म अवश्य सफल होता है